महानुभाव आत्मिक्षण की कक्षा अपने आप को देखना हम दिन भर क्या करते रहे उन्नति की तरफ ज्यादा प्रयत्न रहा अथवा बीच की स्थिति रही न आगे गए न पीछे हटे आत्मा कुछ पीछे ही चले गए अपने आप को ठीक ठीक देखने का नाम ये आत्मवीक्षण है गुण और दोष इस आत्मिक्षण में देखने होते हैं जो व्यक्ति केवल और केवल अपने गुण ही गुण देखता रहता है वो व्यक्ति ऊपर ऊपर उड़ने लगता है और इसके लिए लोक में एक लोकोक्ति बनी हुई है कहावत बनी हुई है कि ये तो आजकल आकाश में उड़ रहा है माने जो केवल और केवल गुण देखता रहता है गुण देखता रहता है तो कहीं न कहीं उसके अंदर अहंकार का अभिमान का पुट आ जाता है और दूसरे लोगों की दृष्टि में वो आ जाता है कि ये व्यक्ति तो आकाश में उड़ने वाला है दूसरा जो व्यक्ति केवल और केवल दोष ही दोष देखता है त्रुटियां ही देखता रहता है अपनी तो कहीं न कहीं उसके अंदर हीन भावना पैदा होती है और जब हीन भावना पैदा होती है तो इसके लिए भी एक कहावत बनी हुई है लोक में धरती में गढ़ गया जमीन में गड़ गया धरती में गड़ गया न आकाश में उड़ना अच्छा है न जमीन में गड़ना अच्छा है कहा अच्छा है अपने लेवल के ऊपर ठीक ठीक चलना ही अच्छा है जो आकाश में उड़ करके चलता है भौतिक दृष्टि से आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है विज्ञान का युग है आकाश में उड़ना चाहिए विमान में बैठो और उड़ करके चले जाइए। लेकिन ये उड़ना वो उड़ना नहीं है कौन सा उड़ना जब व्यक्ति केवल और केवल गुणों को देखता है और कहीं न कहीं अहंकार कपोट आ जाता है तो ऊपर ऊपर उड़ने लगता है ये उड़ने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से धड़ाम से नीचे गिरेगा जो हीन भावना पैदा कर लेता है अपने अंदर जो जमीन में गड़ा हुआ है वो गड़ा हुआ भी क्या प्रगति करेगा इसलिए संतुलन बनाने वाली यदि कोई चीज है तो आत्मरीक्षण है हम अपने जीवन को संतुलित करके चल सकते हैं कब है जब हम अपने गुणों को भी देखते हैं और दोषों को देखते हैं गुणों को देख करके एक आत्मसंतोष पैदा होता है कि हाँ मैं कुछ प्रगति के पथ पर हूं और दोषों को देख करके अपने आप को आकलन कर लेता है कि मैं अभी कितने पीछे हूं और मुझे कितने आगे जाना है ये आत्मिक्षण की विधा हमें सिखाती है और जो व्यक्ति साधना पथ पर बढ़ना चाहता है साधना करना चाहता है उसके लिए तो ये परम आवश्यक है हम से दोष होते चले जाते हैं दोष होने का कारण क्या है और अनेक सारे दोषों से हम बच भी जाते हैं बचने का कारण क्या है दोष से जो हम बचते हैं बचने के चार पांच कारण विद्वानों ने गिनाए हैं एक कारण है समाज हम कुछ बुरा कृत्य करना चाहते हैं मन में एक बात पैदा होती है कि समाज क्या कहेगा समाज क्या कहेगा समाज के भय के कारण हम अपने आप को रोक लेते हैं दोष करने की इच्छा प्रबल है दोष करने का मन बना हुआ है लेकिन फिर भी हम अपने आप को उस दोष से रोक लेते हैं किसके कारण समाज के भय के कारण कि समाज कहेगा क्या दोष से बच गए इच्छा तो है शारीरिक मानसिक की इच्छा है लेकिन समाज के भय से हम बच गए लेकिन एक व्यक्ति समाज का भय तो नहीं मानता उसको कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या कहेगा लेकिन वो व्यक्ति भी दोष से बच जाता है कब एक और भय स्थापित किया है जिसको आप कानून का भय कहते हैं कानून का यदि भय न हो ऐसा व्यक्ति जो समाज के भय से भयभीत नहीं होता और दोष करने के लिए तैयार बैठा हुआ है ऐसा व्यक्ति कानून के भय से दोष से बच जाता है गलत काम करने से बच जाता है एक ऐसा व्यक्ति है एक व्यक्ति समाज के भय से अपने आप को रोकता है और एक व्यक्ति कानून के भय से अपने आप को रोकता है इन दोनों में यदि तुलना हम करेंगे तो जो निकृष्ट व्यक्ति है वो कानून के भय से रोकता है और जिसके अंदर कुछ थोड़ी सी संवेदना है वो समाज के भय से अपने आप को रोक लेता है लेकिन एक और विशेष व्यक्ति है जो अपने आप को दोषों से रोक बैठता है उसके अंदर कारण क्या आता है कारण ये आता है कि शास्त्र वचन क्या कह रहा है इस काम को करने के लिए शास्त्र सम्मति देता है या नहीं देता है जब देखता है कि शास्त्र इस कार्य की सम्मति नहीं देता तो शास्त्र के भय से व्यक्ति बच जाता है कितने सारे लोग हैं कि यदि ऐसा किया तो ऐसा ऐसा होगा और वो ऐसा ऐसा क्यों होगा तो बताया गया कि शास्त्र में लिखा हुआ यदि ऐसा किया वो बच जाता है लिखा के गाय को लात मारना गाय को लात मारना शास्त्र देखा और लोगों ने कहा कि शास्त्र में लिखा हुआ है गाय को लात मारना बहुत बड़ा पाप है वो पशु को लात मारने से बच जाता है छोटा सा दोष है बहुत बड़ा दोष नहीं है गाय भैंस घोड़ा गधा ये सब पशु भी हैं। को बहुत हमने महत्व दे रखा है महत्वपूर्ण है लेकिन ये नहीं कि उसको यदि पैर लग गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो, हो गया लेकिन फिर भी जिस समय भरत अपने ननिहाल से लौट करके अयोध्या में आया अयोध्या में आया है तो पहले अपनी मां से मिला मां से मिला केकई से मिला तो केकई ने पूछा और केकई से पूछने से पहले भरत ने भी पूछ लिया कि माँ भैया ठीक हैं भैया ठीक हैं केकई उत्तर ने उत्तर नहीं दिया एक और प्रश्न पूछ लिया कि तू नंदिहाल से आया है मेरे भाई ठीक हैं तेरे मामा ठीक हैं भरत चाह कुछ रहा था ये बोल कुछ रही है भरत ने कहा कि माँ पिताजी ठीक है पिताजी ठीक हैं तो इसके कई ने पूछा कि घर तो तेरे नाना ठीक है ननिहाल से आया है करो कुछ तो बता वहां की बातें जब सारा प्रकरण समझ में आया कि मामला कुछ और ही है विघटन घट गया है इस नगरी के अंदर और इस माँ ने गड़बड़ कर दी है और ये पश्चाताप की भाव लेकर के माता कौशल्या के पास गये माँ कौशल्या ने कुछ हीन भावना से भरत को देखा भरत को देखा तो वहाँ भरत ने कुछ अनुभव किया कि ये माँ मेरे से नाराज है और इसको लगता है कि इस कई माँ के षडयंत्र में इस भरत का भी हाथ है तो उस समय कई सारी बातें भरत ने कही थी वहाँ आप रामायण पढ़कर के देखेंगे घर को कुछ बातें कह रहे हैं कुछ पाप गिना रहे हैं कि मेरी माँ यदि मेरा हाथ श्री रामचंद्र को मेरे भाई को वन में जाने का हो तो मुझे वो पाप लगे कौन सा पाप जो सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं कितने बैठे है सूर्य वंशी बैठे होंगे खरीद में से भी होंगी आज पत्र आया आप ही शिवरार्थियों में से उसमें यही पीड़ा थी कि कहने लगे कि 10-10 बजे तक उठती हैं उठता है नहीं ता नहीं था ती हैं उठती हैं कह रहे कि आजकल की बहुएं कितने बजे उठती है सूर्यवंशी हो गई सूर्य उदय होने के बाद उठना वो भरत कह रहा है कि मेरी माँ यदि श्री रामचंद्र को जंगल वन भेजने का यदि मेरा षडयंत्र हो तो वहां मुझे वो पाप लगे जो सूर्य उदय होने के बाद उठने वाली को लगता है इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं कि सूर्य होने के बाद पाप लगता है ये पाप आजकल तो सामान्य लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होता लेकिन निश्चित रूप से जब व्यक्ति सूर्योदय होने के बाद उठता है तो उसके शारीरिक क्या प्रक्रिया होती है अंदर अंदर भौतिक रसायन किस प्रकार के शरीर के अंदर चलते हैं जो स्वस्थ रखने वाले रसायन थे सूर्योदय होने से पहले जो उठता है और सूर्योदय होने के बाद उठता है इन दोनों की शारीरिक मानसिक बौद्धिक आप परीक्षण करके देखिएगा एक सूर्य उदय होने से पहले उठता है उसकी दिन भर की फुर्ती देखिए और सूर्य उदय होने के बाद उठता है उसके शारीरिक आलस्य देख लीजिएगा एक बात बोला करता हूं फिर बोल देता हूं क्या प्रातः काल का भ्रमण सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले प्रातः काल की हवा और हजारों रुपए की दवा सुबह सुबह की हवा और हजारों रुपए की दवा आपकी दवा फेल हो सकती है लेकिन सुबह सुबह की हवा फेल नहीं हो सकती परमात्मा ने उस हवा के अंदर ऐसा टॉनिक डाल रखा है ऐसा रसायन डाल रखा है जो व्यक्ति सुबह सुबह सूर्य उदय होने से पहले टली घूमने निकल जाता है वो क्या ऊर्जा अपने अंदर लेकर के आता है और जो सूर्य उदय होने के बाद उठता है दिन भर गोलियां फाकता है गोलियां फांकने के बाद भी शरीर का संतुलन नहीं बनता भरत कह रहे हैं कि मेरी माँ यदि मेरा उसके अंदर हाथ हो तो ये पाप लगे और भी बहुत सारी बातें गिनाई है वहाँ कस्मे कहते हैं लोग लेकिन कस्मे नहीं खाया करते आ पुरुष ऋषि दयानंद लिखते हैं कि कसम वो खाता है जो झूठा व्यक्ति होता है झूठा व्यक्ति कसम खाएगा और कसमें भी कैसे खाते हैं तेरे सर की कसम बिगड़ेगा तो तेरे सिर का बिगड़ेगा मेरा क्या बिगड़ना है तेरे सिर की कसम और सबसे बड़ी कसम क्या खाते हैं भगवान की कसम बिगाड़ होगा तो भगवान का होगा हमारा क्या बिगड़ना है स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि कसम कौन खाता है झूठे व्यक्ति कसम खाया करते हैं आर्य भद्र पुरुष कस्मे नहीं खाया करते और उपदेशक वर्ग भरत ने जब ये बातें कही थी तो वो बातें कस्मों के रूप में रखते हैं, लेकिन भरत ने कोई कसम नहीं खाई है वो तो ये गिना रहे हैं कि यदि मेरा ऐसा आहत हो उस में तो मुझे ये पाप लगे मुझे ये पाप लगे और उनमें से एक पाप गिनाया था की मेरी माँ वो पाप मुझे लगे जो गायों को लात मारने वाले को लगता है शास्त्र का वचन दे दिया कि भैया ये काम करोगे तो ये शास्त्र मना करता है तो शास्त्र के भय से दोष करने से व्यक्ति बच गया ये तीसरा भय है सबसे निकृष्ट भय है कानून का उससे थोड़ा सा नीचे आ जाइए समाज का और नीचे आ जाइए शास्त्र का शास्त्र से पहले एक और गुरु वचन, गुरु वचन, अर्थात हमारे आचार्य लोग हमारे विद्वान लोग हमारे बड़े लोग क्या कहते हैं यदि वो गुरु लोग उस बात की सम्मति देते हैं तो ठीक है और उस बात की सम्मति नहीं देते हैं और उसने देख लिया कि गुरुजी ने मना किया है मना किया है तो ये काम नहीं करना है गुरु वचन के भय से वो व्यक्ति बच जाता है गुरु कौन किसको गुरु माने आज गुरु परंपरा फैशन आ गया फैशन आ रहा है जैसे कपड़ों में फैशन आता है बालों में फैशन आता है जूते चप्पल का फैशन आता है ऐसे ही गुरुओं का फैशन भी आया हुआ है किसी ने पूछा भगवन किम करणीयम कहने लगे कि महाराज क्या करना चाहिए उत्तर आया गुरु वचनम कहने लगे कि वो करो जो गुरु जी कह देंगे गुरु वचन पालन करना ये श्रेष्ठ काम है गुरु जी ने जो कहा वही कर लीजिए बात तो ठीक है ये व्यक्ति सामान्य नहीं था बुद्धिमान था इसने एक और प्रश्न पूछा को गुरु हो आपने कहा के क्या करना चाहिए तो आपने कहा गुरु वचन जो गुरु कह दे वो, वो कर लेना चाहिए लेकिन अब अगला प्रश्न पूछा को गुरु हो, गुरु कौन है गुरु कौन है तो उत्तर दिया जा रहा है कह रहे कि गुरु वो है कौन अधिगत तत्व शिष्य हितायो ही सततम गुरु वो है जिसने तत्व को अधिगत कर लिया है प्राप्त कर लिया है और गुरु वो है जो शिष्य को बराबर उसके हित की सोच रहा है उसको गुरु कहते हैं और गुरु कौन है आजकल के गुरुओं में और ऋषियों की परंपरा में उन गुरुओं को देखिए और आज के गुरुओं को देखिए आपको अपने आप बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता चला जाएगा फैशन आ गया गुरु का ऋषि दयानंद जी लिखते हैं ग्यारहवा समुलास आप पढ़िएगा सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा ग्रंथ महर्षि दयानंद जी ने लिख दिया जो बुद्धि के मस्तिष्क के आवरण खोल देता है कपाट खोल देता है वहां महर्षि दयानंद जी ग्यारहवीं समुलास में क्या लिखते हैं इन गुरुओं को एक तो कहा गडरिया गडरिया अर्थात जैसे गडरिया आगे आगे चलता है और पीछे पीछे भेड़े चलती हैं ऐसे ही आजकल के गुरु हैं आगे आगे चलते हैं और पीछे पीछे उनके चेला चेली चलते हैं कितने भगवान पैदा हुए आपके देश के अंदर कई सारे भगवान तो स्वर्ग से धार गए और ये स्वर्ग से धारना भी भारत में ही है हमारे डॉक्टर धर्मवीर जी कह रहे थे एक बार कहने लगे विदेश वाले कहते हैं कि मरे तो भारत में मरे क्यों मरे क्योंकि मरने के बाद यही स्वर्गवासी कहा जाता है विदेशों में तो कहा नहीं जाता इसका मतलब क्या हुआ कि यहां था तो नरक में था और अब गया है तो स्वर्ग में गया है स्वर्गवासी ऋषि दयानंद जी वहाँ लिखते हैं कि गदरिया और गडरिये के साथ साथ इन गुरुओं के लिए एक दोहा मौर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं कौन सा दोहा कह रहे हैं कि गुरु लोभी चेला लालची खेले दोनों दाव भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव ऋषि कह रहे हैं कि गुरु लोभी है कुछ न कुछ चेले से चाहता है और चेला भी कम नहीं है वो भी गुरु को ठगना चाहता है दोनों एक दूसरे के ऊपर दांव खेलते हैं और जब दांव खेलते हैं तो कहीं न कहीं एक दूसरे को ठगने के लिए तैयार रहते हैं हुआ क्या एक गुरु और शिष्य चले जा रहे थे सायकाल था भ्रमण के लिए चले जा रहे हैं समुद्र का किनारा आ गया टहलते टहलते दूर निकल गए और दूर निकले तो क्या देखते हैं समुद्र के किनारे एक बोर्ड लगा रखा है उस बोर्ड के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी हुई हैं पंक्तियां क्या थी बोर्ड के ऊपर लिखा था कि जो व्यक्ति इस समुद्र में से किसी डोबते हुए को बचा लेगा तो उसको पांच सौ इनाम मिलेंगे 500 रुपए रूपये इनाम मिलेंगे तो गुरुजी ने जब पढ़ा तो लोभ जग गया और लोभ जगा तो चेले को कहा कि भैया क्यों न 500 रुपए कमा लिए जाए कैसे मैं डूबने का नाटक करूंगा और नाटक करूंगा तो तू मुझे बाहर निकाल करके ले आना अब देखेंगे लोग कि इन्होंने डूबते हुए को बचाया है तो 500 रुपए रूपये मिलेंगे गुरु लोग ऋषि क्या लिखते हैं चेला लालची चेला कौन सा कम था कहने लगे कि गुरु मेरा कमीशन क्या होगा मेरा कमीशन क्या होगा तो गुरु ने कहा कि भैया सौ रूपये तुम्हें दे देंगे सौ रूपये तुम्हें दे देंगे तो तय हुआ सौ रूपये और ये अपना थैला रख के समुद्र में चला गया डूबने का नाटक करने लगा और नाटक करने लगा तो समुद्र की एक लंबी सी लहर आई और लहर गुरुजी को पीछे धकेल ले गई गहरे पानी में गुरु चले गए और जब गहरे पानी में गए तो इसको तैरना नहीं आता था, था। ये वास्तव में डूबने लगा और चिल्ला करके कहने लगा कि भैया मुझे बचा भैया मुझे बचा लेकिन चेला तो बड़े आराम की मुद्रा में बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं गुरुजी ने फिर चिल्ला करके कहा गुरु ओ, चेले की तंदरा ही नहीं टूट रही जब गुरुजी ने अंतिम बार कहा कि भैया मुझे बचा ले मैं तो गया चेले का मौन टूट गया और मौन तोड़ करके कहने लगा की गुरुदेव गलती कर गए काश आप इस बोर्ड को पूरा पढ़ लेते तो ऐसी गलती नहीं करते बोर्ड के ऊपर लिखा क्या था लिखा था कि जो डूबते हुए को बचाएगा उसको 500 रुपए रूपये इनाम मिलेंगे और जो मरी हुई लाश को निकालेगा उसको 5000 मिलेंगे 5000 गुरुदेव मैं तो डूबने का इंतजार कर रहा हूं गुरु लोभी चेला लालची खेले दोनों दाव दाव खेल रहे हैं आज पूछा कि को गुरु है? गुरु कौन है अधिगत तत्व शिष्य हिता यो ही सततम गुरु वो है जिसने तत्व को अधिगत कर लिया है और गुरु वो है जो शिष्य के कल्याण में लगा हुआ है पाखंडी और ढोंगी गुरु नहीं होते पुरोहित कहते किसको हैं? पांडवों ने किसको पुरोहित का चयन किया था पांडव लोगों ने महर्षि धौम्य को अपना पुरोहित बनाया था और जब पुरोहित बनाया था तो महर्षि धौम्य का कर्तव्य यह हो गया था कि इन पांडवों की सुरक्षा करना पांडवों का कल्याण करना सारा का सारा विधि विधान जो होगा मैं करवाऊंगा पुरोहित की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है ठग गुरू नहीं होते पुरतः हितम करोती यह सह पुरोहित जो लगातार सामने से अपने वो यजमान की अपने शिष्य की भले की कामना करता है वो पुरोहित व गुरु होता है कहने लगे की गुरुवचन अर्थात गुरु ने जो कहा है वो कर लिए और गुरु ने जो निषेध किया है वो न करें, तो गुरुवचन के भय से व्यक्ति दोष से बच जाता है ये चार दोष से बचने के कारण कौन कौन से एक कानून का भय है एक समाज का भय है एक गुरुवचन का भय है एक शास्त्र वचन का भय है इन चार भय के कारण व्यक्ति दोष से बच जाता है एक और कारण इन विद्वानों ने खोज करके लिखा ये सारे के सारे एक तरफ रखे हों लेकिन एक विशेष कारण गिनाया है कौन सा कह रहे के आत्मा की प्रियता ने वहाँ समाज का भय है न कानून का भय है न शास्त्र और गुरु वचन का भय है लेकिन आत्मा जिस कार्य को स्वीकार करती है और जिस कार्य को स्वीकार नहीं करती अंदर की जो पकड़ने लग गया वो व्यक्ति भी दोष से बचने लग जाता है ऋषि दयानंद जी का नवा सम पढ़िएगा ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं एक विशेष बात स्वामी दयानंद जी ने लिखी है लज्जा भय शंका और ऋषि लिखते हैं कि जो व्यक्ति इन चीजों को पकड़ने लग जाता है और पकड़ करके अपनी अपने आप को रोक लेता है वो मुक्ति की तरफ अग्रसर होने लगता है तो दोष से बचने के ये कुछ कारण हैं और इनमें से एक एक श्रेष्ठ होता चला जाता है कानून का भय सबसे निकृष्ट है इससे कुछ ठीक समाज का भय है इससे भी कुछ ठीक गुरु वचन का भय है इससे भी और अच्छा शास्त्र वचन का भय है और सबसे श्रेष्ठ यदि इनमें देखेंगे तो आत्मा की स्वीकारोक्ति क्या कह रही है उसको देखकर करके यदि बचता है एक से एक उत्तर उत्तर बढ़ते चले गए और हमसे दोष क्यों होते चले जाते हैं ये तो वचने का कारण था दोष क्यों होते हैं पहला दोष होने का कारण है ईश्वर को स्वीकार नहीं करना जब व्यक्ति परमात्मा को स्वीकार नहीं करता उसकी दंड व्यवस्था को नहीं मानता उसकी न्यायकारिता को स्वीकार नहीं करता तो ऐसा व्यक्ति स्वच्छंद हो जाता है और स्वच्छ होकर के दोष करने के लिए तैयार हो जाता है इसमें से आप देखेंगे आप कुछ वेद के मानने वालों को छोड़ दीजिए और दूसरे जो नास्तिक वर्ग है और अन्य वर्ग है वो व्यक्ति जब ईश्वर को नहीं मानता ईश्वर को नहीं मानता और साथ साथ जो पुनर्जन्म को नहीं मानता ऐसे लोग दोष करने में ज्यादा झिझकते नहीं हैं झिझक किसको होती है जब ईश्वर की स्वीकारोक्ति होती है पहला कारण दोष होने का ईश्वर को नहीं मानना दूसरा कारण है परिवार परिवेश उस व्यक्ति को परिवार कैसा मिला है परिवेश कैसा मिला है उस परिवेश के कारण परिवार में कैसा बोलचाल होता है कैसा खानपान होता है कैसी चर्चाएं होती हैं वो सारे के सारे निचले वाली संतति में आते चले जाते हैं और उसको देखते हुए वो सोचता है ये अच्छा काम है अच्छा काम मान करके वो दोष कार्य करता रहता है दूसरा कारण हुआ परिवार तीसरा एक और कारण है जिसको आप समाज कहते हैं समाज के की अंदर किन चीजों का प्रचलन है उन प्रचलनों को दोषपूर्ण प्रचलनों को भी अच्छा मान करके व्यक्ति करता रहता है तो तीसरा कारण दोष होने का हुआ समाज समाज के अंदर क्या होता है हमारे यहां अजमेर में बगल में ही पास में ही मारवाड़ क्या है मारवाड़ वो एक ये विवाह स्थल है विवाह स्थल मारवाड़ होटल या क्या है बड़ा विवाह स्थल है इस विवाह स्थल पर यदि कोई विवाह करना चाहे अपने बेटे बेटी का तो इसका किराया कितना होगा मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन ऐसे ऐसे स्थलों का कम से कम पंद्रह बीस लाख रुपए किराया हो जाता है और जब ये पंद्रह बीस लाख रुपए खर्चे जाते हैं उन खर्चों के अंदर यदि ठीक ठीक देखा जाए विवाह के अंदर जो खर्चा होता है वो खर्चा व्यक्ति एक एक करोड़ रुपए तक कर देता है और उसमें से सार्थक खर्च आप निकालेंगे विशुद्ध विवाह का विवाह संस्कार आदि का तो शायद दो चार लाख में काम बन सकता था बाकी जो नब्बे पिचाण लाख रूपए जो खर्च किए गए है वो केवल और केवल दिखावे के लिए किए गए है और जब व्यक्ति दिखावा करता है तो निश्चित रूप से दोष होते हैं और ये दिखावा किसने कर दिया ये समाज ने स्वीकार कर रखा है सामाजिक व्यवस्था ऐसी बना ली कि व्यक्ति यदि बेटी का विवाह करता है और थोड़ा खर्चा नहीं करे तो ये कहता है कि समाज क्या कहेगा समाज ने गले से बहुत बड़ा दोष बांध दिया समाज के कारण दोष होते चले जाते हैं एक और अंतिम कारण है राजव्यवस्था जो कानून बने हुए हैं राज व्यवस्था है उस राज व्यवस्था ने यदि ऐसे कानून बना रखे हैं जिससे दोष होंगे ही होंगे उनसे बच नहीं सकते तो ये तीन चार कारण हमसे दोष होने के हैं और चार पांच कारण दोष न होने के हैं आत्म-निरीक्षण करने वाला व्यक्ति इन सभी कारणों को देखता है और उससे दोष ज्यादा होते हैं या दोषों से बचता है वो धीरे धीरे अपने आप को देखता है दोषों से बचता चला जाता है और गुणों की तरफ बढ़ता चला जाता है कौन आत्मनिरीक्षण करने वाला कल मैंने चर्चा की थी सुअर चराई या नहीं चराए और आप लोगों ने मना किया था आज फिर उसी प्रश्न को पूछ लू कि क्या आपने कभी सुअर चराए हैं क्या कभी आपने सुअर चराए हैं कुछ की तो गर्दन हिल रही है कुछ तो न्यूटल बैठे हैं न इधर ने उधर लेकिन यदि जब समझ में आ जाएगा कि सुअर चराना है क्या तो आपकी गर्दन भी मुझे लगता है हा में हिलेगी जो गंदगी है सज्जनों माता ये गंदगी सुअर का चारा है और हमारा मन जो है इस मन का सामर्थ्य क्या है मन का सामर्थ्य तो जड़ है और जड़ होने के नाते इस मन को आत्मा चलाने वाला है और जब हम आत्मा इस मन को गंदगी में लगा रहे होते हैं उस गंदगी में रमन करवा रहे होते हैं तो समझिएगा कि हम कौन है हम सुअर चराने वाले होते हैं उस समय और गंदगी की चर्चा कर रहे थे महात्मा बिदर ने कहा था कि दुखी व्यक्ति कौन है उन दुखी व्यक्तियों की गणना करते हुए पहला व्यक्ति गिनाया था की ईर्ष ईर्षा करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है और ये ईर्षा निश्चित रूप से गंदगी है और कितनी बड़ी गंदगी है सज्जनों माता ये ईर्षा इतनी बड़ी गंदगी है एक हिंदी के साहित्यकार लेखक हुए जिन लेखक का नाम हुआ है रामधारी सिंह दिनकर कर जी ने कभी एक लेख लिखा था जिस लेख का शीर्षक उन्होंने रखा था ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ईर्षा तू न गई मेरे मन से उन्होंने ये शीर्षक बनाया और शीर्षक लिख करके पूरा का पूरा लेख ईर्ष्या के ऊपर लिखते चले गए ईर्ष्या कैसी होती है ईर्ष्या का विश्लेषण उन्होंने किया है और ईर्ष्या का विश्लेषण करते हुए बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है क्या कही कहने लगे कि ईर्षा लु व्यक्ति कैसा होता है ये ईर्षा करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से दुखी रहता है दुखी रहता है तो इस दुख को दूर करने के लिए कुछ उपाय होते हैं दुख को दूर करने का उपाय आप शिविर में आए हैं प्रवचन सुन रहे हैं दिनचर्या में चल रहे हैं उपासना कर रहे हैं दुख को दूर करने का उपाय स्वाध्याय हो सकता है उस दुख को दूर करने का किसी दीन हीन दुखी के पास जाकर के उसकी सेवा सुशा करे तो हमारा मन उधर लग जाता है और दुख से बच जाता है ये बहुत सारे उपाय दुख से बचने के है लेकिन एक ईर्षालु व्यक्ति जो होता है वो ईर्षालु व्यक्ति दुख से का एक विशेष उपाय निकाल करके रखता है वो विशेष उपाय कौन सा है उसकी समझ में ये उपाय नहीं आते कि स्वाध्याय कर लिया जाए संध्या सत्संग कर लिया जाए ये उपाय उसकी समझ में नहीं आते सबसे सरल उसका जो उपाय है और उससे अपने दुख को दूर करने की अनुभूति भी वो करता है सरल सा उपाय क्या है ईर्षा करने वाला व्यक्ति जिस किसी से ईर्षा कर रहा होता है यह व्यक्ति उसे जिससे ईर्ष्या कर रहा है किसी तीसरे के पास बैठकर के निंदा अवश्य करेगा और जो निंदा करता है निंदा करता है और दूसरे वाला व्यक्ति उस निंदा में पूरा का पूरा भाग ले लेता है और भाग ही नहीं लेता साथ साथ उसका समर्थन करता है और कुछ कुछ जिससे वो ईर्ष्या कर रहा था जिसका बखान कर रहा था वो व्यक्ति उसके और दोष गिनाने लगता है तो इस ईर्षा व्यक्ति की आत्मा कुछ कुछ उभरने लगती है वैसे तो दबी रहती थी वैसे तो दवाई बैठा था लेकिन कुछ कुछ उभरने लगी और इसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आ गई वैसे तो हंसी आती नहीं ईर्ष्यालु व्यक्ति को देखना चेहरे के ऊपर हंसी नहीं मिलेगी या तो मुंह खुला-खुला मिलेगा या पिचका पिचका मिलेगा दो ही स्थितियां होंगी या तो व्यक्ति मुंह को खुला करके रहता है या पिचकता चला जाता है बेचारा और जब ये मुस्कुराहट आती है मुस्कुराहट आती है अगले व्यक्ति ने भी सहयोग दे दिया अब मुस्कुराहट इसके होठ खुल करके दांत दिखने लग गए यहां तक पहुंच गई है और केवल दांत तक नहीं सीमित रहे ये दोनों निंदा करते करते खिलखिला करके हंसने लग गए आह बस अब तो स्वर्ग का चैन आ गया है वैसे तो बेचारे को सुख नहीं है ईर्षा करता है कुड़ता रहता है लेकिन जब निंदा शुरू की है तो इसको लगा कि आह सुख की अनुभूति जब ये सुख मिला और ये हंसने लग गया हंसने लगा तो कितने प्रकार की हंसी है योगी लोग हंसते हैं योगी लोग जो ये आसन प्राणायाम करवाते हैं ये बढ़िया हंसवाते हैं ओठ तो बंद करके थोड़ी सी दांत दिखा करके थोड़े से और हंस करके और कुछ तो ऐसे हा हा हा हा हा सुबह सुबह बनावटी हंसी मुझे तो कभी पसंद नहीं आई है मन अंदर से कुछ है नहीं और हा हा हा देखो आप असली हंसी हंसी थोड़ी सी अच्छा लेकिन वो हंसी को छोड़ देते हैं एक और हंसी होती है कितनी तीन प्रकार की हंसी तीन प्रकार की हंसी कौन कौन सी एक हंसी तो देवता हंसते हैं एक हंसी मनुष्य हंसते हैं और एक हंसी राक्षस लोग हंसते हैं राक्षस अब ये व्यक्ति पहले ईर्षा का जहर अपने अंदर घोले हुए था अंदर ईर्षा का जहर पैदा कर रखा था इसने और उस ईर्ष्या के जहर से ओप होकर के ये व्यक्ति निंदा करने लगा और निंदा करते करते ये खिल खिलाकर हंस रहा है खिल खिलाकर के हंस रहा है तो इन तीनों हंसियों में से इस व्यक्ति की कौन सी हसी हो सकती है देवताओं की हसी है मनुष्यों की हंसी है या राक्षसी हंसी है इसकी कि निश्चित रूप से राक्षस है दिनकर जी लिखते क्या हैं? कह रहे हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं एक ईर्षा करने वाला व्यक्ति और एक शोक चिंता करने वाला व्यक्ति शोक चिंता करने वाला व्यक्ति और ईर्षा करने वाला व्यक्ति ये शोक चिंता और ईर्षा शारीरिक स्तर पर लगभग एक जैसा प्रभाव छोड़ती हैं जो व्यक्ति अत्यंत शोक चिंता में मग्न रहता हो वो भी उसका भी शरीर क्षीण होने लग जाएगा उसको भूख लगनी बंद हो जाएगी जठराग्नि मंद हो जाएगी शारीरिक स्तर पर जो चिंता होती है वैचारिक शक्ति को खत्म करती चली जाती है शारीरिक स्तर पर मानसिक स्तर पर चिंता भी कुछ वैसा ही प्रभाव डालती है और ईर्षा भी कुछ कुछ वैसा ही प्रभाव डालती है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी से ईर्षा करता हो तो आप देख लीजिएगा कि उसकी पाचन शक्ति कमजोर होती चली जाएगी उसका शरीर क्षीण होने लग जाएगा विचार शक्ति मंद होती चली जाएगी चिंता और ईर्षा लगभग शारीरिक स्तर पर एक जैसी है लेकिन दोनों में अंतर क्या है एक ईर्षा करने वाला व्यक्ति है और एक चिंता करने वाला व्यक्ति है इन दोनों में अंतर क्या है जब चिंता करने वाला व्यक्ति समाज में उतरता है समाज में जाता है तो समाज के लोग इस चिंता करने वाले व्यक्ति को कैसी दृष्टि से देखते हैं दिनकर जी लिखते हैं इसको दया की दृष्टि से देखते हैं जिसको कोई शोक चिंता है तो समाज उसके प्रति दया के भाव रखता है लेकिन जो व्यक्ति ईर्षा कर रहा है ईर्षा व्यक्ति जब समाज में उतरता है तो समाज कौन सी दृष्टि से देखता है देखता है कि चलती फिरती जहर की पोटली है चलती फिरती जहर की पोटली है और जहां जाएगा जहर फैलाएगा निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सज्जनो माता जहरीला होता है इसलिए वेदर जी कह रहे हैं पहला जो गंदगी है पहला जो दोष है जो दुख देने वाला है वो क्या है ये ईर्षा दुख देने वाली है हो नहीं सकता ईर्षा व्यक्ति सुखी और कितनी छोटी छोटी बातों के ऊपर ईर्षा पनप जाती है कक्षा के अंदर शायद लड़कियों में ज्यादा होता हो ये अनुभवी बैठी होंगी कक्षा में बराबर पढ़ाई हो रही है और बराबर पढ़ाई होते हुए दो लड़कियां बहुत मेहनत कर रही हैं परीक्षा दी गई परीक्षा का परिणाम आया और परीक्षा का परिणाम आया तो एक लड़की के अंक कितने आए लगभग एक अंक एक का कम था और एक अंक ज्यादा था केवल एक अंक का ही अंतर था नब्बे किन्व में कह सकते हो जिसके इक्यानवे अंक आए हैं और जिसके नब्बे अंक आए हैं इस एक अंक को देख करके नब्बे वाले अंक वाली जो लड़की है इससे ईर्षा कर बैठी मन में ये आ गया कि इसका एक अंक ज्यादा आ कैसे गया आना नहीं चाहिए था मन में जब ये भाव पैदा हुए तो ये भाव काहे के थे ये जो भाव पैदा हुए हैं ये के भाव है वक्ता वक्ता से ईर्षा करता हुआ मिलेगा भजनोपदेशक भजनोपदेशक से ईर्षा करता मिलेगा लेखक लेखक से ईर्षा करता हुआ मिलेगा अध्यापक अध्यापक से ईर्षा करता हुआ मिलेगा व्यापारी व्यापारी से ईर्षा करता हुआ मिलेगा आप ऐसे ऐसे संबंध देखते चले जाइए जहाँ ये ईर्षा चलती हुई दिखेगी ईर्षा बराबर वालों में होती है इसलिए विदे जी ने कहा है कि जो व्यक्ति ईर्षालु होता है वहां विदे जी संकेत कहीं और करना चाह रहे थे अभी इसके पास नहीं आए थे धृत के पास ईर्षा कहा चल रही थी धृत में तो वैसी नहीं चल रही थी लेकिन इसके बेटे में चल रही थी बेटे की तरफ संकेत कर गए कि जो तेरा बेटा है वो ईर्षालु है और निश्चित रूप से दुखी है और दुखी रहेगा दूसरी गंदगी क्या गिनाई दूसरी गंदगी गिनाते हुए कहने लगे घृणी घृणा करने वाला दूसरा सुअर चराने वाली चीज है सुअर का जो चारा है वो घृणा है घृणा निश्चित रूप से जब जब हमारे मन में घृणा के भाव आएंगे उस समय निश्चित रूप से हम दुखी होंगे आप देखिएगा हम बस में बैठे जा रहे हैं बस लगभग भरी हुई है और जिस सीट के ऊपर हम बैठे हैं आधी खाली है एक व्यक्ति बैठ सकता है बैठ सकता है तो दो व्यक्ति आगे बस अड्डा आया और दो व्यक्ति बस के अंदर चढ़े एक तो बहुत सुंदर सा है और एक बेचारा दीन हीन सा है सामान्य सा है स्थिति हमारी मनोभावना क्या होती है कि जो दीन हीन सा है जो थोड़ा सा मलीन सा दिख रहा है जब हमारी सीट के पास आने लगता है तो हम ऐसा अभिनय करने लगते हैं कि सीट खाली नहीं है सीट भरी हुई है उसको और खिसक करके दिखाएंगे सीट खाली नहीं है ये क्या है ये घृणा के भाव है उस व्यक्ति के प्रति और यदि सुंदर सा व्यक्ति आ रहा है तो भरी भी होगी तो उसको भी खाली सा दिखाएंगे कि यहां आकर के टिक जा बगल में टिकाना चाहेंगे जब उस दीनहीन व्यक्ति के प्रति घृणा के भाव आएंगे घृणा के भाव आएंगे तो निश्चित रूप से सज्जन माता दुखी होंगे वहां मन के अंदर एक अलग बुरा संस्कार हमने डाल लिया है और जब ये बुरा संस्कार डल जाता है तो ये संस्कार ही हमें परेशान करते हैं अब ये आप ज्यादातर गृहस्थी लोग बैठे हो गृहस्थी बैठे हो ईश्वर न करे कि किसी माता पिता को कोई विशेष रोग लग जाए बीमारी लग जाए और जब किसी वृद्ध को माँ को पिता को रोग लग जाता है बीमारी लग जाती है और ऐसी बीमारी लग जाए ऐसा रोग आ जाए कि बिस्तरे में ही पेशाब और शौच निकल जाता हो ऐसी स्थिति देख करके जो बहु है जो बेटा है परिवार वाले हैं ऐसी स्थिति देख करके मन के अंदर कौन से भाव पैदा होते हैं देख लीजिएगा कि ये करेगी क्या घृणा स्वामी ब्रह्मानंद जी वेद भिक्षु बरेली वाले सुनाया करते हैं कहने लगे कि एक इंजीनियर लड़का इंजीनियर लड़के के बाप को पैरालाइज हो गया लकवा मार गया पैरालाइज होता है तो आधा शरीर काम करना बंद कर जाता है इधर का मस्तिष्क खराब होता है तो दूसरे तरफ का शरीर काम करना बंद करता है इधर का मस्तिष्क खराब हुआ तो दूसरी तरफ का शरीर काम करना बंद कर देता है उस इंजीनियर बाप का बाप को लखवा मार गया आधा शरीर काम करना बंद कर गया कहते हैं कि वो बाप आरिशमाझी थे आरसमाज में अपने छोटे से बेटे को लेकर के उंगली पकड़ करके जाया करते थे आजकल के आरिसमाझी भी देखे हैं अपने बेटे पोतों को लेकर के नहीं आते पिछले तीन साल पहले रोजड़ में था रोजड़ में स्वामी जी की कुछ सेवा के लिए गया हुआ था दो व्यक्ति मिलने के लिए आ गए हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अहमदाबाद आए हुए थे उनको पता लगा कि मैं वहां हूं तो मिलने के लिए पहुंच गए मिलने के लिए पहुंचे पूरा आश्रम दिखाया आश्रम दिखाने के बाद विद्यालय में गए दर्शन योग विद्यालय वहां गए हम बैठे हुए थे वहां के व्यवस्थापक दिनेश जी हैं दिनेश जी पास में बैठे थे बातचीत होने लगी एक महाशय जी महाशय आर्य समाजी में बड़े महाशय है और वहासे कैसे से कैसे हो गए ये के देशक सुनाते हैं कि एक भिखारी था चौराई के ऊपर लेटा हुआ था सर्दी के दिन थे किसी को दया आ गई सर्दी में उस भिखारी के ऊपर किसी ने नया कंबल डाल दिया नया कंबल डाला तो एक महासेजी जा रहे थे महासेजी ने देखा कि भिखारी और नया कंबल इसको क्या जरूरत है मां ने कंबल का छोर पकड़ा और उठाना चाह भिखारी को बड़े दिनों में नया कम्बल मिला था और देख लिया कि छीन करके लेकर के जाएगा भिखारी ने थोड़ा जोर से दबा लिया मां इधर से खींचते हैं और भिखारी उधर से खींचता है बचाने के लिए मां ने थोड़ा ज्यादा जोर लगा दिया और जब ज्यादा जोर लगाया तो भिखारी थोड़ा सा घिसटता हुआ आगे आ गया और जब घिसटने लगा तो भिखारी ने कहा कि मां रहने दो न महासे जी रहने दो जब ये कहा तो महासे जी ने कंबल का छोर छोड़ छोड़ा और छोर छोड़, छोड़ करके भिखारी से पूछने लगा कि भैया कंबल तो बाद में देखेंगे पहले ये बता कि तुझे क्या पता कि मैं मासे जी हूँ मैं महासे जी हूँ भिखारी कहने लगा कि की जी आजकल ऐसे ऐसे काम महाश ही करते हैं ऐसे ऐसे काम महासे जी करने लग गए तो एक महासे जी वहाँ आए थे मिलने के लिए बैठे थे हम बैठे थे तो उन महासेजी ने ब्रह्मचारी दिनेश जी से पूछा कि यहां गुरुकुल में कितने छात्र हैं कितने छात्र हैं तो उन्होंने कहा कि जी छह छात्र हैं छह ब्रह्मचारी हैं जब छह ब्रह्मचारी उन्होंने कहा तो महासेजी ने नाक छिकोड़ लिया कि कुल छे मुंह बनाकर के करें कुल छे मैं बैठा था मैंने कहा महासेजी आप कहने लायक नहीं है कि कुल छे आप कैसे कह सकते हैं कि कुल आपने अपने पोते को तो बगल में दबा रखा है अपने बेटे को तो आने नहीं दिया अपने बेटे पोते को घर से नहीं निकलने देना चाहते और यहाँ कह रहे हैं कि कुल छे कुल चे त्याग किया जाता है यदि तुम्हारा लड़का इस गुरकुल में पढ़ रहा होता तो तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी लगती के कुल छने को तो दबाए बैठे और दूसरों के आते रहे तो क्या गया आयरसमा जी बने हुए तो हो लेकिन बेटे पोते को आर्य समाज में लेकर के नहीं आते सिख को देखना सरदार को अपने छोटे से बेटे को जूड़ा बांधता है सिर के ऊपर पगड़, वो पगड़ी छोटी सी बांधता है कपड़ा बंधवाता है और सिख सरदार अपने बेटे का हाथ पकड़ के गुरुद्वारे में लेकर के आता है रोजाना जब रोजाना वो छोटा सा बच्चा गुरुद्वारे में आएगा तो आस्था गुरुद्वारे में होगी या दूसरी जगह होगी एक मंदिर वाला अपने बच्चे को मंदिर में पकड़ के लाता है और स्वयं हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है वो बच्चा बड़े को देखता है तो बच्चा भी हाथ जोड़ के खड़ा होता है आस्था किसने होगी बने हुए हैं आर्य जी लेकिन नई हुई इच्छा के बच्चे को लेकर के उंगली पकड़ के ले आए और फिर रोना रोते हैं कि जी यार समाज घटता चला गया समाज मरता चला गया और घटेगा मरेगा नहीं तो और क्या होगा कह रहे हैं कि वो बाप अपने बेटे को उंगली पकड़ करके आरसमास में लेकर के आया करते थे विद्वानों के सन्यासियों के प्रवचन होते थे विद्वान सन्यासियों के प्रवचन होते थे वो सुना करते थे सुनते थे एक विशेष संस्कार पढ़ता था संस्कार पढ़ता था तो आज पिताजी को पैरालाइज हो गया है अर्धांग हो गया तो लकवा मार गया है और ये स्थिति जिसको ये लकवा लग जाता है तत्काल इलाज हो जाए तो ठीक अन्यथा तो बुरा हाल होता है भयंकर रोग होता है बिस्तरे में ही लघु संका और शौच इत्यादि निकल जाता है व्यक्ति को पता तक नहीं लगता और जब ऐसी स्थिति होती है ऐसी स्थिति में यदि बेटा बहू परिवार वाले उसकी सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं तो बहुत बड़े पुण्यात्मा है और जो हमारा विषय चल रहा था घृणी यदि घृणा की भाव पैदा हो गयी तो स्थिति क्या है समय हो गया बात पूरी नहीं हुई यही रोक देते हैं कल पूरी करेंगे यदि मौका मिला तो और यदि कोई और प्रकरण छिड़ गया तो उसको देखेंगे आज इतना ही रखते हैं आपसे निवेदन कर लेता हूं अपना अपना निरीक्षण करके बताइएगा आज आप सभी कक्षाओं में कौन कौन नहीं आए सभी कक्षाओं में कौन कौन नहीं आए हाथ खड़ा कर दीजिए कई सारे हैं कारण रहा होगा यदि विशेष कारण नहीं हो तो उन विशेष कारणों को छोड़ करके सभी कक्षाओं में आपसे निवेदन है आइएगा और फिर इस तीसरे दिन में पूछ लेता हूं कि मौन कितने लोगों ने तोड़ा आज हुँ? कमाल है वही देवता बैठे हैं देवता बैठे मौनी बाबा हैं कक्षा में तो मौन हो जाती है कम से कम लेकिन जानकारी पूरी रहती है कौन कौन मौन में नहीं थे ये माताएं ही बहने कितना भी हाथ नहीं खड़ा करें लेकिन पता तो है इसलिए अगले तीन दिन है ठीक से मौन का पालन कीजिए और इस शिवर में जो अनुशासन है अनुशासन को बनाए रखिए आज की कक्षा को यही विराम देते हैं ओम शम